महाभारत आदिपर्व एको त्यधिक सततमो शतमोध्याय अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय और द्रौपदी सहित भीम अर्जुन का अपने डेरे पर जाना व सम्पावाच अजन विद्युन्वत कर्काश्चंद उचुस्ते भेन कर्तव्या व्यव ज्योश्यामहे पर वे चंपारण जी कहते हैं जन्वे उस समय अपने मृगचर्म और कमंडलुओं को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे तुम डरना नहीं हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे तान वदतो वद तो विप्राण अर्जुन प्रसन्न उवाच प्रेक्ष का भूतम तेष इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हँसते हुए से कहा आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहें अहमेना नजिहाग्रह सतसो विकै वार्यसा संक्रुद्धा मंत्रेराशि विशा निप मैं अकेला ही सीधी नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं इतधनुरा नम्य शुल्कावाप्तम महाबल भ्रात्रा महाबली अर्जुन ने उसी स्वयं में लक्ष्य भेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यन्ता चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीम के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए ततः कर्ण मुखान दृष्ट क्षत्रियुद्धान प्रति तदंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त छत्रियों को आते देखवे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मत हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हो उच उच पुरपुरु से राजानो सब आहवेह ही ध्वजशापिवधो दृष्टोत तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में ये बातें कही युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है इतव मुक्त राज तथ करो महातेजा बैष्णुम प्रति ये कहकर वे राजा लोक सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा युद्धार्थी वासीता हे तो प्रति गजम यथा भीम से नम जज सल्यो मद्रा ठीक उसी तरह जैसे हथनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो महाबली सर्वे स संगता मृदु पूर्व मे नोध्वे दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यन्या ब्राह्मणों के साथ उस युद्धभूमि में बिना किसी प्रयास के खेल सा करते हुए कोमलतापूर्वक शीत युद्ध करने लगे तथर्जुन प्रत्यय विद्यारापतम स्थितैश कर्णम व्यय कर्तनम श्रीमा विकष्य बलब्धनु तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपने ओर वेग से आते हुए सूर्य पुत्र कर्ण को कई तीक्षण बाण मारे तेजाम देता नाम, नाम तिग् तेजसाम विमोच महानो राधे जो यत्ना धावति उन दुसह तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्वक आघात से राधा नंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी वह वहीं कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा ताव भाव्य निर्देश्यौलाघ भाज्यतां वरौ अयु्येता सन्धौ अन्ोन्य विजिकीशनौ विजयी भीरों में श्रेष्ठ में दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने बेजोड़ थे उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा यह बताना असंभव था दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे कृतह प्रतिकृतम पश्य पश्य बाहो बलम चमहे सुराथ वचन अभाषे ताम परस्पर देखो तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है देख लो बेरी भुजाओं का बल इस प्रकार सौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे तथोर्जुन से भुज अप्रतिम भुवि ज्ञावाभय कर्तन कर्ण संरभ समयोधयत तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगा अर्जुन हेट प्रयुक्त वेगवत स्तरा प्रतिहत्या तत्पूजय तत्पूजयन उसमें अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काट कर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाथ करने लगा समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की कर्णवाह तुष्यामित तो विप्रमुख्य भुज वीर्यस्य संयुगे अभिषाद से चिवा शस्त्र कर्ण बोला विप्रवर युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूं आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीत कर मानो अपने काबू में कर लिया है आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि धन दो रामो वा विप्रम अथ साक्षातरी साक्षा द्वाभिष्ण विप्र सिमणे आप मूर्तिमान धनुर्भेद हैं या परशुराम अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्य न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं आत्म प्रक्षादनाथम वे बाहुवर उपात्रित विप्रूप में समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वे धारण करके बाहुबल का आश्रय मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं नहीं मा मा हवे क्रुद्धम अन्य साक्षात छिपतेमान योध्य तुम पांडवा द्वा क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात सचिपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता तमें वादन दाल्गुन प्रत्यसत नास्म कर्ण धनुर्वेदो नास्मृ रापवान् कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कर्ण न तो मैं धनुर्वेद हूँ और न प्रतापी परशुराम ब्राह्मणों में युधाम श्रेष्ठ सर्वशस्त्रताम ब्रह्मे पौरन्धरे चास्त्रे निशिष्टो निष्ठितो गुरुशासना तो स्थितोध्यण जय तुम तो स्थितो भव मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ वीर आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ तुम भी स्थिरतापूर्वक खड़े रहो वै सम्पान वाच एवं मुक्त सुराधे युद्धात कर्णो न ब्राह्मण तेजस्तदाजय्यम मन मानो महारथ व जी कहते हैं जन्मे अर्जुन के जब बात कर महारथी कर्ण ब्राह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया अपरस्देशकोदरौ बलिनौ युद्धसमपन्नौ विदया चले चो नहवयन तौ तो माताव महागज इसी समय दूसरे स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाकर वही बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गदराजों की भांति युद्ध कर रहे थे दोनों ही विद्या बल और युद्ध की कला से संपन्न थे मुष्टि निघितरम प्रकर्षण आकर्षण यो अभ्याषण वे घूसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते नीचे गिराने का प्रयत्न करते कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल बगल में से पैतरे देकर गिराने की चेष्टा करते थे आच कर सुर तथ चटा शब्द सुघोरो पाषाण संपात निभ प्रहारेरभ तो मुहूर्त तौदान्युम समय समरे इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे उस समय घूसों की मार से दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर ठकरा रहे हों लगभग दो घड़ी तक दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे तथो भी मिप्य बाहुभ्याम संल्य माह श्रेष्ठो ब्राह्मणाम जसु तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्धभूमि में पटक दिया। यह देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। भीमसेनस सब यल्यम पातिम भो भावित बलिदम बलि कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला पातिथ भी भीम से नल्ले कर्णे चंकित संकिता सर्व राजा निको धरम भीमसेन के द्वारा सल्ले के पथार दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ संकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए जन्मानसो तथईव और एक साथ ही बोल उठे अहो ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य है पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं को ही राधा सुतम शक्तोधे तुम रणे अन्य रा द्रोणा द्वा पाण्डवाद्वा कि परशुराम द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधा नंदन कर्ण का सामना कर सके कृष्णा द्वा देवके पुत्रात्पाद्वापि सरद्वत कौवा दुर्योधनम शक्त प्रतिधे तुम रड़े इसी प्रकार देव की नंदन श्री कृष्ण अथवा सुरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के शिवा दूसरा कौन है जो समरभूमि में दुर्योधन के साथ लोह ले सके तथा भद्राधिपतिम सल्यम बलवतां वरम बलदेवादीरा पांडवाद्वाबृकोधरा वीरा दुर्योधनाशक्त पातिमे क्रीता वहारोस्मा युद्धा ब्राह्मण सल्ल को भी वीरवर बलदेव पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए ब्राह्मणाही सदा रक्षा सा पाधाप निर्चरा अथोपलभेभ्यम लभ्येह पुनर्योश्यामेष्ट क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हो तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी चाहिए पहले उनका ठीक ठीक परिचय ले लें फिर ये चाहे तो हम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करेंगे तान तथा सर्वान्थमिक्ष छितेश्वरा अथान्यान पुरस्ता चाह पे कृप्वा तत्कर्म सही युगे उन सब राजाओं तथा तो अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न थे वह समीम से समीक्ष कृष्ण कुंती सुतौ तो परिशंक मान निवार पति स्थान तनुनीय सर्वान वह चंपान जी कहते हैं जन्मेजय भीमसेन का वह अद्भुत कार्य देख भगवान श्री कृष्ण ने स यह सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही है उन सब राजाओं को यह समझा करके उन्होंने पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है अनुनय पूर्वक युद्ध से रोका एवं ते विनिवृत्तास्तु युद्धांत युद्ध विशारदा यथावा समजु सर्वे विस्मिता राज इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ नरेश युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए वृत्तो ब्रह्मोत्तरो पांचाल इति प्रबंध प्रयुर्य तत्रासन समागता वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे वे इस रंग मंडप के उत्सव से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया जो कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए ब्राह्मण सुन्न रौरवाजी नवासी न जगमतुस्तुतु भीमसेन धनंजय रुरो मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे विमुक्त जनसंवादा क्षत्रु भी परिविक्षित कृष्ण यहाँ नू गु तहन भी जनता के भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी द्रौपदी के साथ वहाँ उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी उर्णमा साम घन मुक्त चंद्र सूर्या विबोधितता बहुविधम विनाशंपर्यचित अनागत्सु पौत्रेषु भैक्ष काले ग धातरात्रि हता न स्यूजा कुर पुंग माया रक्षो भी सुघोरैतृण विपरीत मत जा महात्मा वे ऐसे लगते थे जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवत अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो अथवा दृढ़तापूर्वक नैर्यभाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई इतं चिंत्यामस सुतस्ने वृता पृथ्वी तत सुप्तजन प्राए दुर्द मेघ संपल्लुते तो घने सूर्युवृत ब्राह्मणे प्राविस्तुभागत इकार पुत्रस्नेगी कुदेवी जब चिंता में मग्न हो रही थी आकाश में मेघों की भारी घटा घिर आने के कारण जब दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों पर निश्चेष्ट होकर बैठी थी उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहाँ उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया इतिश्री महाभारत आदि परवणि स्वयंवर परवणी पांडव प्रत्यागमे एक नवत्धिकततमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंबर पर्व में पांडव प्रत्यागमन विषयक एक सौ नवासीवां अध्याय पूरा हुआ